पतंजलि योग प्रदीप सट दर्शन समन्वय पतंजलि मुनि का परिचय योग दर्शन के सूत्रकार श्री पतंजलि मुनि की जीवनी का ठीक, ठीक ठीक पता नहीं चलता किंतु यह बात निस्संदेह सिद्ध है कि श्री पतंजलि मुनि भगवान कपिल के पश्चात और अन्य चारों दर्शनकारों से बहुत पूर्व हुए हैं किसी किसी का मत है कि पांडिनी व्याकरण का महाभाष्य तथा वैद्यक की चरक संहिता ये दोनों जो अपने अपने विषय के अद्वितीय ग्रंथ हैं इन्हीं के रचे हुए हैं जैसे कि कहा गया है योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम च से योपा वैद्य के नोपाकरम प्रवरम मुनी रान प्राजलिस्मी मैं उन मुनियों में श्रेष्ठ पतंजलि को बद्धांजलि हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ जिसने कि योग से अंतकरण के पद व्याकरण महाभाष्य से वाणी के और वैद्यक चरक ग्रंथ के द्वारा से शरीर के मल को दूर किया है धोया है योग दर्शन के प्रथम सूत्र अथ योगानुशासनम के सदृश महाभाष्य को भी प्रथम सूत्र अथ शब्दानुशासनम से आरंभ किया गया है तथा चरक में भी सांख्य योग फिलॉसफी को ही वैद्य का आधारशिला बनाया गया है सत्वमात्मा, त्रयमेतत्, यहाँ सत्मा शरीर चयमेतदंड लोकतिषति संयोगा त्र सर्व प्रतिष्ठेतन तस् तच्चाधिकमृत वेदो यम सं्रकाशित चित्त आत्मा और शरीर इन तीनों का तीन दंडों के समान परस्पर संबंध है इन तीनों के संबंध से संसार ठहरा हुआ है उसी में सब कुछ प्रतिष्ठित है इन तीनों के संबंध को ही पुमान पुरुष चेतन और आयुर्वेद का अधिकरण माना गया है इस पुरुष के लिए ही इस आयुर्वेद का प्रकाश किया गया है निर्विकार परस्वात्मा सत्वभूतः गुणेन्द्रिय चेतने कारणम नृत्यो दृष्टा पश्यत ही क्रिया आत्मा निर्विकार है पर है चित्त भूत भूतगण शरीर और इंद्रियों के चैतन्य में कारण है नित्य है दृष्टा है क्रिया रहित होता हुआ भी सर्वचित्र की क्रियाओं को देखने वाला है किंतु इन दोनों ग्रंथों के साथ पतंजलि मुनि का नाम केवल इन ग्रंथों की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए लगाया गया है अन्यथा दोनों ग्रंथ योग दर्शन की अपेक्षा बहुत पिछले समय के बने हुए हैं वैद्यक अनुभव सिद्ध विषय है इसलिए सांख्य योग फिलासफी के साथ इसका समन्वय होना स्वाभाविक ही है पांडि मुनि प्रणीत अष्टाध्यायी पर यह महाभाष्य लिखा गया है इस कारण अनुशासन का शब्द प्रयोग किया गया है प्राचीन काल के पतंजलि मुनि का महाभाष्य का रचयिता होना भी एक विचित्र रूप में दिखाया गया है जिसके अनुसार पतंजलि मुनि को शेष का अवतार मानकर काशी में एक बावड़ी पर पाणिनी मुनि के समक्ष सर्प रूप में प्रकट होना बताया गया है पाण्डिमुनि घबरा कर को भवान के स्थान पर कौरभवान बोलते हैं सर्प उत्तर देता है सपोह हम पाणनी मुनि पूछते हैं रेफह कुतोग सर्प उत्तर देता है तव तो मुखे इसके पश्चात सर्प के आदेशानुसार एक चादर के आड़ लगा दी गई उसके अंदर से शेषनाग पतंजलि मुनि अपने हजारों मुखों से एक साथ सब प्रश्नकर्ताओं को उत्तर देने लगे इस प्रकार सारा महाभाष्य तैयार हो गया किंतु सर्प के इस आज्ञा के कि कोई पुरुष चादर उठाकर अंदर न देखे एक व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किए जाने पर शेषनाग की फुंकार से ब्राह्मणों के सारे कागज जल गए ब्राह्मणों की दुखी अवस्था को देखकर एक यक्ष ने जो वृक्ष पर बैठा पत्तों पर भाष्य को लिखता जाता था वे पत्ते उनके पास फेंक दिए उन पत्तों में से कुछ को बकरी खा गई इसलिए कुछ स्थानों में महाभाष्य में असंगति सी पाई जाती है